वृत्ति ऊर्धम आत्मा प्रति वृत्ति प्रवाह यहाँता चल आत्मा प्रति ऊर्धम आत्मा प्रति हमें क्या लिया हमने ऐसे है थोड़ा छूट गया ऊर्धम आत्म रेता, रेता हा बनेगा ना रेत से ना तो क्या बनेगा वृत्ति प्रवाह ये सह ऊर्द्व रेता, हा। रेता हा। लिखा उन्हें मतलब ये ऊर्दवक अर्थ है आत्मानुमति रेतस का यहाँ पर वृत्ति प्रवाह जिसकी चित्त वृत्ति का प्रवाह आत्मा हाँ, की ओर है जिसकी चित्त की वृत्ति का प्रवाह मतलब जिसकी चित्त वृत्ति आत्मानुसंधान में लगी रहती है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे ऊर्द वैसे ये संन्यासमी के लिए रूढ़ता है यहाँ भाष्यकार ने संन्यासमी के लिए प्रयोग किया है ठीक है हाँ, आत्मा की ओर जिसका वृत्ति प्रवाह है और ऐसा भी इसका होता है लिखिए पूर्गम ऊर्धम रेत सह रेत वीर होता है क्या लिखा आपने पूर्गम वीरियम यस्से सह इसका अर्थ लिखना न पटती वीर ये सह ऐसा भी इसका अर्थ है न पटती वीरियम ये भी अर्थ है तो ये जो प्रसंगानुसार जो भाष्य में आया है ना पहले वाला अर्थ लेना है ठीक है हाँ रेता रेसी तो हा, रेता, रेता शुरू चलते हैं ना अच्छा केवल रेता दो तो नपुंसक लिंग है और उर्दू रेता ये फुल लिंग है ठीक है थोड़ा सुधार के लिखी ठीक का आपने आपने आरंभ में क्या लिखा है ऊर्धम रेता यहाँ रेता कर लेना यहाँ रेता शुरू में नहीं करेंगे ऊर्धम रेता जब समास होगा तब तो उर्दू रेता बनेगा वे रस की तरह रूप चलेंगे और पहले रेता ऐसा करेंगे ऊर्धम क्या कहेंगे ऊर्धम ऊर्धम आत्मन प्रति रेत रेत यहाँ है ऊर्धम आत्मान प्रति रेत रेत रेत वृत्ति प्रवाह यहा बाद में उर्दू रेता करने और पहले रेता ठीक है आत्मा की ओर जिसकी चित्तवृत्ति का प्रवाह है उसे तो यहाँ जो ये पहले वाला अर्थ लेना है भाष्य में जो उर्दू रेता शब्द आया था मतलब आत्मा अनुसंधान करने वाला किसी को भी कह सकते हैं पर यहाँ सन्यासी के लिए भाष्य का आदि प्रयोग किया है जरूरी है राम मिलाचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र भाष में सन्यासी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है और उस मूल सूत्र में भी संन्यासी के लिए आया है आगे जो दूसरा अर्थ क्या है उर्धव में ना? ऊर्धव में रहता है यश से इसका से क्या है नीरियम यश से ये तात्पर्य जिसके वीर का स्खलन नहीं होता है विषयों को देखकर जिसका वीर चलायमान नहीं होता है उसे क्या कहेंगे उर्दू रहता ऐसा अब ये जो कल पाठ आया था नहा था ये नित्य कर्मों की ये हाँ नताव नाम नाम हाँ नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव रूप प्रत्यु के उत्पत्ति की कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि श्रुति कहती अच्छा सत्य समझ जाए अभाव से भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है मतलब अभाव से भाव नहीं हो सकता है तो भाव क्या है प्रत्यवाय और अभाव क्या है नित्य कर्मों का न करना तो नित्य कर्मों के न करने से प्रत्युय हो सकता है नहीं हो सकता नहीं। है भाष्य से मालूम होता है ना लेकिन यहाँ का लिखिए थोड़ा भाष्य ब्रह्म सूत्र का तीन तीन बीस में लिखा है भाष्यकार ने क्या स्वाश्रम विनुष्ठाने क्या स्वाश्रम विन अनुष्ठाने मतलब कर्म अनुष्ठ अनुष्ठाने समर्दीर्घ होगा ना क्या लिखा आपने स्वाश्रम विन अनुष्ठाने प्रत्यवाय श्रवणातेहित कर्मान अनुष्ठाने प्रत्यवाय श्रवणाते मतलब इसका अर्थ एक तीन तीन बीस ब्रह्मसूत्र भाष्य है ब्रह्मसूत्र भाष्य तीन तीन बीस है मतलब अपने आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान न करने पर प्रत्वाय सुना जाता है प्रत्वाय? आश्रम विहित कर्म न करने पर प्रत्वाय सुना जाता है कब सुना जाता है कर्म न करने पर तो न करना अभाव है कि नहीं है और प्रत्वाय क्या अभाव है? है तो देखो आश्रम विहित कर्म के न करने से यहाँ प्रत्वाय भाषा करने माना है ब्रह्म सूत्र भाष तीन तीन बीस की सीधी है ये ठीक है ध्यान देंगे आप अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता है तो मतलब अत्यंत भाव से कोई भाव उत्पन्न हो सकता है अच्छा अब बताए ये घट के प्राग भाव घट उत्पत्ति के प्रति कारण है कि नहीं है है ना तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना घट का प्राग भाव घट उत्पत्ति के प्रति कारण बनता है पट का प्राग भाव पट की उत्पत्ति के प्रति कारण बनता है तो भाव मात्र कारण ना हो यह बात नहीं है न तो ये देखना ये भाष्यकार ने साफ बोला है न की मित मतलब आश्रम विधक कर्मों के ना करने से प्रतिभा होता है वस्तु स्थिति यह होता है कोई अपने माता पिता की सेवा करना दायित्व है कर्तव्य है कोई सेवा ना करे तो माता पिता की सेवा ना करना क्या हो गया नहीं नहीं अभाव अब उससे उसको पाप होगा कि नहीं होगा और कोई बोले कि उसके अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी हम नहीं करेंगे तो क्या होगा बचेगा क्या शास्त्रों में स्पष्ट आदेश दिया गया है, है? तो यह सब विरुद्ध बात है ये हम आपको एक दिशा निर्देश कराए विचार करो वैसी बहुत बातें मिलती है तो के लिए के लिए नहीं है। नहीं ध्यान नहीं अभाव तो सब, अभाव तो अभाव ही है अभाव तो अभाव सबके लिए वस्तु स्थिति यह समझ लेना वस्तु स्थिति यह है जिसके आश्रम विष्ट कार्य की मतलब अपने आश्रम ऐसी विहित कर्म ना करने ऐसी प्रतिपाय होता है अग्निवर का संन्यास्रम में विधान नहीं है इसलिए उसको न करने से प्रतिपाय नहीं होगा क्यूँकी उसके लिए विधान अब ब्रह्मचारी के लिए संध्या बंधन का विधान है गृहस्थ के लिए संध्या अग्नि अग्निहोत्र दोनों का विधान है तो नहीं करेगा तो आप मतलब ये सन्यासी के लिए अग्निहोत्र नहीं ठीक है तो अग्निहोत्र को नहीं करने से कोई रोष है क्या सन्यासी तो उसके लिए विधान ही नहीं है ब्रह्मचारी के लिए संध्या बंदन करना है गुरु सेवा करना है सब करना है ग्रस्त के लिए क्या है संध्या वन्ना अग्निहोत्राली सभी कर्म है तो आश्रम विध कर्म हो गए अब उनको वो नहीं करेगा तो क्या होगा प्रतिवाय निश्चित होगा निश्चिर। बात समझ में आई प्रतिवाय मतलब इसीलिए जिसके लिए जो कर्म विहित है उसको ना करने से प्रतिवाय है ही संयासी को प्रतिवाय अभाव से भाव की उत्पत्ति न होने के कारण है की उसके लिए विधान नहीं है इसलिए वो नहीं कर रहा है हाँ इसलिए न कर इसलिए उसको न करने से प्रतवाय नहीं है ना ऐसा तो कुछ भी नहीं सब समाशा है सब ये ऐसा तो है ना वहाँ कुछ वहाँ कुछ ये तो ऐसा एक जगह बताया ऐसा तो बहुत स्थल है हम बताते नहीं पर ऐसा बहुत कुछ मिलता है प्रतिभा है ये बात ध्यान रखना जो ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा है वही वस्तु स्थिति है नहीं? वस्तु स्थिति वही है अब सन्यासी को प्रतिभा इसलिए नहीं है की उसके लिए विधान नहीं है अब ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र नहीं है तो ब्रह्मचारी अग्निहोत्र नहीं करेगा तो कोई पाप लगेगा क्या नहीं नहीं, नहीं उसके लिए जिसके लिए जो कर्म है उसका पालन करना ही चाहिए पालन करना ही चाहिए स्वधर्म का सभी छोड़ना नहीं चाहिए स्वधर्मेन्द्र धर्म श्रेया भगवान ने कहा है है नगवान को भी मूर्ख बना देंगे लोग तो जान सत समझाए भगवान को पता ही नहीं था है न ऐसा अभाव से भाव नहीं हो सकता है मतलब क्या मिट्टी से घट होता है और मिट्टी नहीं होगी तो घट होगा नहीं। तो वो, वो एक अलग स्थिति है अब ये जो है कर्म की अलग स्थिति मिलाना ठीक नहीं है अब अपने पाठ पर आते हैं कहा हाँ वस्तु स्थिति ये है निष्कर्ष ये है की जिसके लिए जो कर्म नहीं है उसको ना करने ऐसी प्रत्यवायी नहीं है सन्यासी था था था। हाँ बस वो वस्तुस्थिति वो, वो, तो वो है कोई विधान नहीं।, नहीं है फिर भी शंकराचार्य एक जगह लिखते हैं सन्यास संन्यासण कुछ सन्यास लेकर वेदांत का श्रवण करना चाहिए तो श्रवण मनन निरसन ये तो उनके लिए भी है श्रवण मनन निरसन कर्म तो उनका है ही ये उसमें इंद्र ने क्या बोला है कौशित की ब्राह्मणों के सर में अरुण मुखा ये अरुण मुखान यतीन यतीन, दुरिया वो यतीन मुखान से वो क्या बनेगा यतीन मतलब अरुण मुखान का वेदांत ज्ञान वेदांत ज्ञान से विमुख बहुत से सन्यासियों को मैंने मार डाला उसको तो कोई पाप नहीं लगा उसने कौशित की ब्राह्मणों को सदमे दिया है बोलता है मैंने बहुत सारे सन्यासियों को मर डाला लेकिन हमें कोई पाप लगा ही नहीं तो उसका भी श्रवण मंद उसका कर्म है ही है न लेकिन ये सीधी बात है गृहस्था कौशित की उपनिषद का है इतना है गृह आश्रम के कर्म संन्यासम में नहीं है ये बात सत्य है ना तो है ही। लोग, लोग बोलेंगे कर्म नहीं है ये क्या है तुम्हारा है? है? उसको सुन ये श्रवण जो है ना श्रवण भी तो एक कर्म ही है ये भी ये दूसरे कर्म है ये कर्म दूसरा है वो ज्ञान का सहायक कर्म है अंतर ज्ञान का जो है ना अंतरिंग साधन कर्म है अच्छा उतना तो है ही कौन इसमें दिया नहीं अच्छा है। क्या लिखा इसमें नारद परिवार नारद को परिवर्तन नहीं है क्या नारायण ऑफिसर है ठीक है ना वो का मतलब नारायण ऑफिसर अच्छा महानारायण ऑफिसर अलग है की वही है हैं? नारायण ऑफिस अच्छा वो अलग है ये नारायण ऑफिसर का है महानारायण ऑफिसर तो मिला के देख लेना किसमें मिलता है मिला करके देख लेंगे आप मूल पुस्तक से मिला लेना चलेंगे आगे हाँ हाँ पाठ कहाँ से है अपना तो ये जो है ना मतलब वो क्या है नित्य कर्मों के ना करने से प्रतिवाय है ये वस्तु स्थिति यही है सन्यासी तो को नहीं है क्योंकि उसके लिए वो कर्म नहीं है जिसके लिए जो कर्म का विधान किया गया है उसके ना करने से प्रत्यवाय है अच्छा नहीं तो उच्च नहीं हो जाएगी ना मर्यादा सबके लिए निर्धारित किया जाता है उसके लिए है ईश्वर आराधना भी है सब कुछ कहाँ से है ये ये पर अच्छा लगाइए मतलब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है ना जैसी चेज कर्मणस पे मता बुद्धि हाँ तो वो प्रश्न अब देखते है लगाइए इतना क्या है ना अर्जुन से बुद्धि न अनुष्ठे भगवता उत्तम पूर्वमती कल्पयुक्त जब प्रसंगता एक बात और देख लीजिए नहीं तो फिर भूल जाएंगे आप अठारहवें अध्याय में आप निकालेंगे अठारवे अध्याय में दूसरा श्लोक देख लीजिए रह जाएगी बात प्रसंगता देख लीजिए हाँ भाषिक वहाँ ऐसा है क्या की नित्य कर्मो का फल भाष्यकार ने कहा है ऐसा कुछ शब्द है क्या वहाँ पर या ऐसा आज ना आज पाठ चलने दीजिये कल मैं ही बोल दूंगा आपको नहीं देख लो चार सौ पांच पेज निकालिए चार सौ पांच पेज मिला ननु नित नैमित्तिका नाम कर्म नाम फलम एव नासिक ननू से शंका उठाई है कि नित्य नैमित्तिक कर्मो का फल ही नहीं है ये शंका उठाई है ना आगे समाधान दिया नोसा फिर आगे क्या है नित्या नाम अपनी कर्म नाम भगवता फलवत्व मतलब भगवान ने नित्य कर्मों का भी फलवाला होना माना है नित्य कर्मों को भी फलवाला होना भगवान को इष्ट है समझ में आई बात भगवान को क्या इष्ट है नित्य कर्मों का फल तो संध्या आदि नित्य कर्म कैसे हैं फलवाले है। फल हैं है ना ऐसा चार पांच जगह भाषाकार ने कहा है नित्य कर्मो का फल कहा करने से ठीक है करने से क्या है फल है न करने से प्रत्युवाये ना तो भी कहा तो उनके लिए वो संज्ञा बंधन का विधान नहीं है मतलब उनके अग्निहोत्र का विधान नहीं है ठीक है हाँ वो तो बात ठीक है वास्तुकार की वो तो वास्तुकार की ठीक है बात अब देखो आप और भी ऐसा पांच जगह उन्होंने फल कहा है नित्य कर्मों का गीता भाषु में पांच स्थान पर किसी दिन हम पांचों स्थल दिखा देंगे आपको पाँच स्थान पर कहा है उन्होंने चलिए न क्या जैसी बुद्धि न इति भगवता उत्तम पूर्वमी कल्पितुम युक्तम लगाएंगे अर्जुन को ही एक मिनट क्या लिखा है ना क्या इति कल्पय न नुक्तम और ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है शब्दों पर ध्यान देंगे क्या इति कल्प न युक्तम और ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है क्या कि भगवता पूर्वमुक्तम कि भगवान ने पूर्व में कहा कि अर्जुन को ही श्रेष्ठ बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए भगवान ने पूर्व में कहा है कि अर्जुन को ही श्रेष्ठ बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए ऐसा कहा है क्या अर्जुन ऐसा तो नहीं कहा है अर्जुन को ही श्रेष्ठ बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए मतलब यदि भगवान ने ऐसे ऐसा कहते की अर्जुन को बुद्धि का श्रेष्ठ बुद्धि का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए तब तो उसको व्याकुल होना बनता तब तो उसको व्याकुल होना बन जाता जो व्याकुल हो रहा है ना ये कौन कह रहा है समुचे कह रहा है नहीं नहीं ये भाष्यकार कह रहे हैं भाष्यकार कह रहे हैं समुचे को समझा रहे है भाष्यकार लगाइए ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है कि भगवान ने पूर्व में कह दिया कि अर्जुन को ही श्रेष्ठ ज्ञान का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए या जिसके कहने से जैसी चेत यह प्रश्न संभव होता यह प्रश्न तो इस मतलब क्या है कि इस प्रकार जैसी जैसी चेत यह प्रश्न संभव होगा ये प्रश्न हो कैसे संभव होगा जब भगवान ने क्या है कर्म ज्ञान दोनों को अलग अलग कहा हो और अर्जुन को कर्म में लगाना चाहो अलग अलग कह करके अर्जुन को कर्म में लगाना चाहेंगे तब तो प्रश्न संभव होगा इस प्रकार प्रश्न संभव नहीं होगा की अर्जुन ही ना करे ज्ञान इसको है और सब करें अर्जुन एवं लगाया है ना कि और सब ज्ञान योग का अनुष्ठान करे अर्जुन न करे तो ऐसा कहा है क्या भगवान ने तो इस प्रकार प्रश्न संभव नहीं है लग जाएगा यदि पुनः यदि पुनः अब ये जो है भाष्कार जो बता रहे हैं ना ये ये सिद्धांत, सिद्धांत समझ लेना ऐसा लगाना यदि ऐसा कहे यदि पुनः ज्ञान कर्मण विरोधा ज्ञान और कर्म का विरोध होने के कारण ज्ञान और का विरोध विरोध न सम्भवती एक पुरुष के द्वारा एक काल में अनुष्ठान संभव नहीं है जब ज्ञान और कर्म विरोधी हैं, तो एक पुरुष एक काल में दोनों को कर सकता है ज्ञान और कर्म का विरोध होने के कारण एक पुरुष के द्वारा एक काल में उनका अनुष्ठान संभव नहीं है अति मजबात इटीकृत इसलिए भगवता भगवान ने ज्ञान और कर्म को भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे पूर्व में कहाी कर्थ इसलिए भिन्न पुरुषानुष्ठेय कौन ज्ञान कर्म भिन्न पुरुषानुष्ठेय किस किसका ज्ञान कर्म का इसलिए भगवान ने पूर्व में भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय ज्ञान और कर्म को कहा होता लग गया इसलिए भगवान ने पूर्व में ज्ञान और कर्म को भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे कहा होता तब तथा करते तब यह प्रश्न संभव होता है जैसी चेट इत्यादि तब जैसी चेट इत्यादि यह प्रश्न संभव होता है जब क्या भिन्न के द्वारा अनुष्ठे कहा है तब उस तब बोलता है अनुष्ठ है तो हमको आप करो में क्यों लगाते हैं लगा प्रश्न है है ये सब मतलब समुच्चय नहीं है, इसको समझाने के लिए भाष्यकार बार बार कह रहे हैं समुच्चयवादी यदि ऐसा कहना चाहे कि अर्जुन ने अविवेक से प्रश्न किया है मतलब तो भगवान ने कहा तो समुचय है और अर्जुन ने समुच्चय को न समझने के कारण अभिवेक से बोल दिया जैसी चेत कर मणसते मता बुद्ध जनार्दन तो कहते हैं यदि अविवेक से अर्जुन के प्रश्न की कल्पना करें तो फिर भगवान को ओ, क्या बोलना चाहिए कि तू अविवेक से ऐसा बोल रहा है ऐसा भगवान ने कहा है है बल्कि भगवान ने क्या बोला है कि लोके अस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोत्साह मयानक ज्ञान योग्य नाम तो भगवान ने क्या है की भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे कहा है मतलब यदि माना जाए की भगवान ने समुचे कहा है अर्जुन न समझ करके अविवेक से प्रश्न कर रहा है तो ऐसी स्थिति में भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे जो भगवान ने उत्तर दिया है वो संभव होता नहीं प्रश्न लगायेंगे अविवेकता प्रश्न कल्पना अविवेक से प्रश्न की कल्पना करने पर भी लग जाएगा अविवेक से अर्जुन के प्रश्न की कल्पना करने पर भी ये कौन कल्पना कर सकता है समुचे बारी मतलब अविवेक से अर्जुन के प्रश्न की कल्पना करने पर भी ज्ञान और कर्म में ज्ञान और कर्म भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे है ऐसा भगवान का उत्तर संभव नहीं होता लग जाएगा अविवेक से प्रश्न की कल्पना करने पर भी ज्ञान और कर्म न, ये, ये। अविवेक से प्रश्न की कल्पना करने पर भी भिन्न कर्मानुष्ठे ने ज्ञान और कर्म है ऐसा भगवान का उत्तर संभव नहीं होता तो भगवान को क्या कहना चाहिएगी तू अविवेक से बोल रहा है है ना मैंने तो कहा है ऐसा उत्तर भगवान नहीं देते और भगवान ने ऐसा उत्तर दिया है इसका मतलब क्या है भगवान ने समुझसे कहा नहीं न, नहीं कहा है ठीक है लगाइए अब यदि ऐसा कहें कि भगवान अर्जुन ने भी अविवेक से प्रश्न किया और भगवान ने भी अभिवेक से उत्तर दे दिया ऐसा कह सकते हैं क्या <laughs> तो वही भाषा कहते, कर कहते हैं क्या अज्ञान निमित्तम भगवत प्रतिवचनम न कल्प्यम और की भगवान के उत्तर को अज्ञान निमित मानना उचित नहीं है लग जाएगा क्या भगवत प्रतिवचनम की भगवान के उत्तर को अज्ञान निमित्त तक मानना उचित नहीं है या अज्ञान निमित्त तक भगवान के उत्तर की कल्पना करना उचित नहीं लग जाएगा अच्छा कम में पहले करेंगे और भगवान के उत्तर को अज्ञान मूलक मानना उचित नहीं है अच्छा अब देखेंगे बल्कि भगवान ने क्या कहा ज्ञान योग्यन संख्या नाम कर्म योगन तो भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे कहा है इससे क्या मालूम होता है ज्ञान कर्म का समुच्चय सम्भव लगाइए क्या असम अस्मात है ना अस्मात का ही है ये प्रतिवचन ले, क्या लेंगे? प्रतिवचन लेंगे अस्मात्तिवचन और किसका प्रतिवचन भगवता भगवता प्रतिवचन तो कैसा अनुत्व ज्ञान हो भगवता प्रतिवचन दर्शनाथ यह अस्मात का इतना प्रतिवचन क्या अस्मात और इससे किससे कि ऐसा कि भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे है ऐसा भगवान का उत्तर देखे जाने से क्या क्या उत्तर दे दिया भगवान ने ज्ञान कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे हैं ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठ हाँ एक अनुष्ठे है किसके संख्यों के लिए एक कर्मयोगियों के लिए की ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है इस प्रकार भगवान का उत्तर देखे जाने से यह सिद्ध होता है क्या जोड़ेंगे अस्मात्थ होता होता यह है, है क्या क्या अस्मात्न्न पुरुष में ज्ञान कर्म, कर्म, कर्म निष्ठियो भगवता प्रतिवचन दर्शनार्थ इतना अस्मात्थ है की भिन्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठे ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा है ऐसा भगवान का उत्तर देखे जाने से ज्ञान और कर्म का कर समुच्चय संभव नहीं है तस्मात करते इससे है होता है कि इससे जो ऊपर अभी चल रहा है ना तीन चार फीट इससे असिद्ध होता है ज्ञानाद मोक्षा केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है सर्वोपनिष निश्चित निश्चित अर्थ इसलिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसा करते यह गीता और सभी उपनिषदों में निश्चय किया गया अर्थ है यह गीता और सभी उपनिषदों में निश्चय किया गया अर्थ है मोक्ष किससे होता है केवल ज्ञान से ठीक बात है अब ये ध्यान देना यदि भगवान ने समुच्चय कहा होता तो अर्जुन ऐसा बोलता तद एकम विक्चित श्रेय हम अपनी एक को निश्चय करके बताओ यदि भगवान ने मोक्ष के साधन रूप से दोनों को समुचय कहा होता तद तो ऐसा और अर्जुन नहीं कर सकता था लगाइए ज्ञान कर्म एकम वीचा एक एक विषय एवं समुच्चय सम्भव है कि ज्ञान कर्म दोनों का समुच्चय संभव होने पर ज्ञान और कर्म में एक को निश्चय करके कहिए इस प्रकार एक एक विषय प्रार्थना या एक बात को कहने के लिए प्रार्थना और अनुपन्ना संभव नहीं होती संभव मतलब ज्ञान उभयो समुच्चय संभव है का पहले अन्व करेंगे ज्ञान और में दोनों का समुच्चय संभव होने पर ज्ञान और में एक को निश्चय करके कि ये इस प्रकार एक को विषय करने वाली प्रार्थना या एक को विषय करने वाला प्रश्न संभव नहीं होता तो उसका प्रश्न प्रार्थनात्मक है ना एक को विषय करने वाला वाली प्रार्थना संभव नहीं होती एक को ही विषय करने वाली प्रार्थना संभव करना चाहो समुचय समुच्चय चा को पहले लेंगे समुच्चय ज्ञान कर्मणो चाहव समुच्चयो एक प्रार्थना अनुसन्ना हो जाएगा अब ध्यान देना कुरु कर्मयु तस्मात्म तस्मात्व कर्मयो कुरु इसलिए तू कर्म ही कर यहाँ पर एवं ये उदाहरण अवदारणार्थक है ना अवधारण का क्या अर्थ होता निश्चय अब अवधारणार्थक का अर्थ है कि निश्चय अर्थ वाला निश्चय निश्चय होता है ना कि कुरु कर्म एव कि तू कर्म ही कर तो तो फिर यहाँ पर ज्ञान योग में लगना है क्या नहीं, नहीं तो के द्वारा निश्चय हो गया एव यहाँ पर अवधारण अर्थ वाला है पंक्ति लगाएंगे क्या कुरु कर्मे तस्मात्व क्या कुरु कर्मेय तस्मात्व इति अवधारण इस प्रकार अवधारण के द्वारा अवधारण क्या है एव, एव से अवधारण किया गया उदाहरण का क्या है निश्चय निश्चय इस प्रकार एव अवधारण के द्वारा अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा को असम्भव दिखाएंगे क्या कुरु कर्म तस्मातम अवधारणे इस प्रकार उदाहरण एवं के द्वारा अर्जुन से ज्ञान निष्ठा असंभव अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा को असंभव दिखाएंगे दिखाएंगे मतलब कहेंगे चलिए आगे जी के मताजन के चेत कर्मणि घोरे जनार्जना वो जो के प्रसंगानुसार पिछली बार तो बोलता हूँ जो कहा है ना सन्यासी को प्रत्युवा नहीं है क्योंकि उसके लिए इन कर्मों का विधान अब जो कि जिस सन्यासी को आत्मसाक्षात्कार हो गया है उसके लिए तो श्रवण मनन निर्ध्यासन भी नहीं है न अपरुक्ष साक्षात्कार के लिए तो कुछ नहीं है अब साक्षात्कार नहीं हुआ है संन्यास लिया है तो ये सब करना है ज्ञान के लिए ठीक है तो ये ध्यान रखना। अब देखना जनार्दना कर, अच्छा, देखना पर, कर्मना कर्मना। चेत अच्छा पर देखना यहाँ पर कर्मण ते कर्मणा, जी चेत कर्मणा ते मता बुद्धि जनार्दना जनार्दन चेत हे जनार्दन यदि कर्मण बुद्धि जी ते मता हे जनार्दन यदि अच्छा चेत के बाद उसका टेकअन्वय कर लेना यदि आपको चेत के बाद किसका अन्वय करेंगे ते का, ते का तो हे जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हाँ यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं से तो तथ कैसो तो हे कैसो से तो कैसो हे कैसो माम घोरे कर्मण क्यों नहीं हो जैसी मुझे घोर करु में क्यों लगाते हो घोर करु में जो श्रेष्ठ है उसी में लगाइए इसमें क्यों लगाते हो जैसी कर श्रेष्ठी चेत कर्थ यदि कर्मण सकाशात करते कर्म से सकाशात शब्द को कह रहा है वैसे कर्मणा में पंचमी है सकाशात न लिखे तो भी यश निकलता है पर तो का साथ को कहता है ए, ते से तो मता कर से अभी प्रेता, अभी प्रेता करते मन में है बुद्धि करते ज्ञानम हे जनार्दन अब देखेंगे अच्छा भाष्यकार बहुत जोर लगाते हैं शुरू से ही में उसी बात को बार बार जो है ना यहाँ जाता है धर्म से इस समुचय को काटने का बड़ा प्रयास करते हैं पहले का ये ज़्यादा हाँ लगता है उसके पहले ज्यादा प्रचलन रहा है ये मिलाकर मौके दे सकते हैं इसलिए भास्करकार को बार बार उसको काटना पड़ा यही मान सकते हैं एक भाष्यकार पहले हुए हैं भा... भास्कर।, भास्कर, भास्कर हाँ वो समुच्चय मानते हैं ज्ञान है आप कुछ कहते हैं एक समकालीन भी बताते हैं कुछ कहते हैं पहले है क्यूँकी उन्होंने उसको शंकर को जो है ना ब्रह्मसूत्र भाषण में महायानिक बौद्ध मत का अनुयायी लिखा है उन्होंने भास्कर में हाँ ऐसा लगता है कि एक दूसरे से द्वेष किया है इन्होने उनको काटा उन्होंने इनको काटा भास्कर का कहना है कि पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता है एक से उड़ता है एक दोनों से उड़ता है भास्कर का कहना है इस प्रकार जो है केवल ज्ञान भी मोक्ष नहीं देता है केवल कर्म भी मोक्ष नहीं देता है मिलाकर मोक्ष देते है विद्यामचा विद्यामचा यदेद भयम सा और क्या है अविद्यामृतुम तीर्थवा विद्यामृत ऐसा भास्कर का जोर समुचे पर है और जो प्रसिद्ध भाष्यकार हैं राम वगैरह वो समुच्चय को मोक्ष का साधन नहीं मानते हैं है ना शंकर की तरह ही ज्ञान को ही मोक्ष का साधन मानते हैं भास्कर का है पक्षी को एक अंग से नहीं हो सकता है आकाश में तो केवल ज्ञान मोक्ष नहीं देगा केवल कर्म मोक्ष नहीं देगा दोनों मिला करके देगा ऐसा भास्कर ने जरूर लिखा है तो भास्कर के मत मत को इन्होंने काटा है और इनके मत को भास्कर ने काटा है अच्छा यह है कि और प्रसिद्ध भाष्यकार सब शंकर जैसी से है लोगों की मतलब कहाँ तो नहीं अर्जुन के लिए कर्म का विधान है ना तो कहा बात बोल रहे हैं हाँ मतलब क्या है अर्जुन के लिए ज्ञान निष्ठा असम्भव है ना तभी तो कर्म एवं कहा है ना उन्होंने कहा है तो एवं क्यों कहा है क्यूँकी ज्ञान निष्ठा अर्जुन के द्वारा संभव नहीं है ऐसा हाँ जी देखिए आगे ध्यान देंगे लगाएंगे यदि यदि है ना यदि भगवान को बुद्धि कर्म का समुच्चय मन होता या बुद्धि कर्म का समुच्चय इष्ट होता लग जाएगा बुद्धि कर्मी समुचित इष्ट तीनों द्विविचनात पद है यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता ठीक है तदा करते हैं तो, तो एकम श्रेय कि एक, एक कल्याण का साधन या कल्याण का साधन एक है श्रेया साधनम एकम कल्याण का साधन एक है इस प्रकार कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि है कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि को कौन कह रहा है अर्जुन जैसी चेत कर्मणस्ते ये कह रहा है ना तो एक कल्याण का साधन एक है या मोक्ष का साधन एक है इसलिए कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है ये कौन समझ रहा है अर्जुन ध्यान देना यदि भगवान यदि भगवान ने ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो ऐसा अर्जुन जो है ना कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है ऐसा समझ सकता था yes,, वही बता रहे हैं यदि ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता किसको भगवान को mm -hmm. यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट होता तो मोक्ष का साधन एक है इस प्रकार कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है कर्मणा बुद्धि जैसी कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है पहले करना इसलिए इसलिए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है इस प्रकार अर्जुन अर्जुन के द्वारा किया गया कर्म से बुद्धि का पृथक करण या कर्म से बुद्धि को पृथक करना अनुपन्न से असिद्ध होता तो अर्जुन के द्वारा किया गया कर्म से ज्ञान का पृथक करना पृथक करण अर्जुन ने क्या किया कर्म से ज्ञान का पृथक असिद्ध होता क्या असिद्ध होता पृथक लग गया यदि समुच्चय भगवान ने कहा होता तो पृथक कर सकता था अर्जुन तमकी लगी है अच्छा ये ध्यान देना यदि बुद्धि और कर्म का समुच होता तो जो अर्जुन ने पृथक करण किया है मतलब अलगाव किया है वो असिध होता असिद्ध होता मतलब संभव नहीं होता ठीक है अनुपन्नम करते से असंभव असंभव होता या असिद्ध होता अब ये दूसरी दूसरा उत्तर यहाँ दे रहे हैं एक उत्तर हो गया ना कहा से तदा से एक उत्तर है यदि बुद्धि कर्मों कर्म समुचित यदि ज्ञान और कर्म का समुच्चय होता तो ऐसा एक हुआ ना अब दूसरा यहाँ अब ध्यान देंगे आप यदि समुच्चय होता ज्ञान और कर्म का तब तो क्या दोनों मिलाकर ही मोक्ष देते फिर तो यदि जैसी चेत कर्मस्ते मता बुद्ध जनार्दन इस प्रकार कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना संभव होता यदि मिलाकर मोक्ष यदि समुचय भगवान ने कहा होता तब तो मिलाकर मोक्ष देते तब तो दोनों समान होते तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ होता और वहां अर्जुन ने श्रेष्ठ कहा है इसका मतलब क्या है कि भगवान ने समुचे फैले ये समुचय कहा होता तो श्रेष्ठ बताना नहीं वो होता क्यों तो समुचय में दोनों बराबर होते पंक्ति देखना ही करते, की, करते की तस्मात तस्मात तत्व फलता अतिरिक्तम न सत ही कर देखो की तस्मात का अर्थ है कर्म से तो कर्म से ज्ञान फलता भी श्रेष्ठ नहीं होता कर्म से ज्ञान फलता भी श्रेष्ठ फलता मतलब फल की दृष्टि से लगाना तो ऐसा पंक्ति तो फल की दृष्टि से भी क्या कहेंगे फल की दृष्टि से भी कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ नहीं।, नहीं होता ये किसके साथ संबंध है यदि बुद्धि कर्मी समुचित इष्ट इसके साथ संबंध यहाँ भी है यदि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुचा इष्ट होता मतलब लग ऐसा लगाना कि भगवान को ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट नहीं है ये पहले जोड़ लेंगे ज्ञान और कर्म का समुच्चय इष्ट नहीं है ही करते। क्योंकि तस्मात्त है ज्ञान है हाँ। क्योंकि करते कर्म की अपेक्षा ज्ञान फल की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं होता अतिरिक्त के बाद एवं ले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि कर्म की अपेक्षा ज्ञान फल की दृष्टि से भी श्रेष्ठ नहीं होता ठीक है श्रेष्ठ श्रेष्ठ ही नहीं होता या श्रेष्ठ होता ही नहीं ऐसा कर लेना श्रेष्ठ पर श्रेष्ठ माना है ना अर्जुन ने इसका मतलब है कि भगवान ने समुच्चय नहीं कहा अब उसी में एक ये और उत्तर एक उत्तर एक समाधान था एकम से और दूसरा समाधान ना इतर से और तीसरा ये इसका संबंध भी वही है जैसी यदि बुद्धि कर्मणी समुचित इसी के साथ संबंध है तथा तथा भगवता कर्मण श्रेयस्करी उगवता कर्मण बुद्धि श्रेयस्करी ने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को कल्याणकारक कहा ठीक है भगवान ने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को कल्याणकारक कहा तभी तो अर्जुन का प्रश्न संभव हुआ है क्या अश्रेय कर्म कर्म करू और कारक कर्म को करो इति माम प्रतिपादय ऐसा भगवान मुझे कह रहे हैं ऐसा भगवान मुझे ये बात तो ठीक है ना कि भगवान ने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा और क्या आश्रेयस्कर्म कर्म कर्म करूँ और अकल्याण कारक कर्म करो ऐसा मुझे कहते हैं कौन कहते हैं भगवान तत्किन कारणम उसका क्या कारण है उसका हाँ ये दो वस्तु स्थिति है ना इस प्रकार भगवान को उलाहना सा देते हुए इस प्रकार भगवान को उलाहना सा देते हुए तट करते तो करते कस्मात कस्मात मतलब अकमात करना तो किस कारण से कर्मणी घोरे करते क्रूरे और क्रूर क्यों भाई हिंसा लक्षण है हिंसा लक्षण वाले क्रूर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो इति यद आह ऐसा जो कहा है तट ना उप देते हुआ संभव नहीं होता पंक्ति दोबारा लगाएंगे आप दोबारा इस तरह अगर लगाइए हम बता रहे हैं यदि बुद्धि कर्मी समुचित रिश्ते के साथ संबंध है इसका है आ, यदि भगवान को बुद्धि और कर्म का समुच्चय मान्य होता तो अपंक्ति लगाना तथा उस प्रकार भगवान ने कर्म से भगवान ने कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा कर्म के अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ कहा क्या और का और मुझे अकल्याणकार कर्म करो ऐसा कहते हैं और अकल्याण और मुझे क्या कहते हैं अकल्याण कारक कर्म करो ऐसा कहते हैं उसका क्या कारण है इस प्रकार भगवान को सा देते हुए से और फिर आगे देखेंगे यद आहा जो कहा उलाना उपालम्बम युक्रमकर करते उलहना सा देते हुए नीचे एक लाइन छोड़कर है ना यद आह जो कहा जो क्या कहा वो बाश बीच में लिखा है न मध्य में कि किस कारण से हिंसा लक्षण क्रूर कर्म में मुझे लगाते हो हे केशव हे केशव किस कारण से मुझे हिंसा लक्षण क्रूर क्रम में लगाते हो ऐसा जो कहा तद न उपद्य वह संभव नहीं होता वो संभव कब यदि भगवान ने दोनों का लग गया उपालंबम यु क्रुबन यद आह है तद न उपद्यते क्या कहा वो बीच में लिखा है ठीक है आगे देखेंगे अब यदि ऐसा कहें कि भगवान को इस स्मार्थ कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय मान्य है यदि ऐसा माना जाए तो भी क्या है कि अर्जुन का प्रश्न नहीं बनता पंक्ति लगाना अर्थ अर्थ कर्थ है यदि अर्थ कान्वय चेत के साथ करना और यदि चेत अर्थ यदि अर्थ कान्वय किसके साथ और यदि भगवता है ना कि भगवान ने स्मार्ते ने कर्मण एवा समुच्चयः सर्वे सा और यदि भगवान तो ने स्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय कहा होता ज्ञान कर लेंगे और यदि भगवान ने स्मार्थ कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय कहा होता क्या और अर्जुन अवधारिता अर्जुन ने उसे समझा होता अर्जुन ने उसे उसे समझा होता तत् तो किम कर्मण घोरे मामोजी इत्यादि वचनम कथम युक्त इत्यादि वचन कैसे युक्त हो सकते थे पर युक्ति युक्ति है ना अर्जुन के इसका मतलब भगवान ने स्मार्थ कर्म के साथ भी ज्ञान का समुचय और इसका अर्थ देखो हाँ दे तो आप खोजिए खुद खुद से आप मिश्रण इव वाक्यन बुद्धिम मोहसी इव मे तद एक वित श्रेय अहम आपनुआ देखना व्यामिश्रण वाक्यन मे बुद्धिम मोहयसी इव अच्छा देखेंगे व्यामिश्रण युवाक्यन मे बुद्धिम मोहसी इव व्यामिश्रण वाक्यन वा वा वा वा व्या वा यू कर लेना कि मिस ऐसा कहना की मिले हुए वाक्यों की तरह मिले हुए हाँ मिले हुए वाक्यों की तरह मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो मिले हुए वाक्यों की तरह मतलब मिले हुए अर्थ वाले वाक्यों की तरह वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसका अर्थ स्पष्ट हो मिला हुआ अर्थ ना हो कि पता नहीं चले ये कह रहे हैं अथवा ये कह रहे हैं तो मिले हुए अर्थ वाले वाक्यों की तरह मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हो मेरी बुद्धि को कर रहे वो तब एकम एक को निश्चय करके कहिए उस एक को निश्चय करके कर एन अहम श्रेया अपन जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकू जिससे मैं कल्याण को हाँ एक को निश्चय करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त कर सकू मतलब निश्चय करके एक बता दीजिए मिली हुई बात मत बताइये तो मतलब भगवान मिली हुई बात कहते नहीं है ये फिर भी अर्जुन को ऐसा प्रतीक हुआ अर्जुन को वैसा है ना? ओम, ना। ना ना है नूर्ण मदम पूर्ण पूर्ण पूर्ण मेवा चलेगा पाठ थोड़ा दौड़ेगा